हो लौ कुन ठाऊ यहां आई रहे को मू अड़के को किन प्राण आज इसी बेहाल यो योजु छनन् मानस भन्ू कोई पर यहां कस्तो हरे दुर्दशा यो लौ कुन काल को कुदीन हो या हो कि निशा आपु मत भरे प्रहार यो कर शस्त्र मैले खूब दिए बड़ो जतनले ले लगाई बल अस्त्र तही मैं गर्द आघात यो खै के भन्हाति जी जति मेरे कर तू त हो ठन्थीस भीम त बुद्धिमान युग कसले गिरायो तल तेरो बुद्धि जोश होश नपुगी नपुग भोगीश नाम गर्छन ईश्वरता सदैं असल हरु छन छी मेरो दुर्गति यहा जति भायो के भोत मेरो क्षति सत्यस्वरूप झट्ट न छुटी मेरे दशा यो भयो छाणों छाण सकिन्न जन फसें बेहाल मेरो भयो बिंती भाव करें परें चरण में आए न कालो बिंती सुने न उसले उस निहोरा पी कस्तो निष्ठुर चाल ढाल आए न आए न ऊ पश्चाताप प्रचंड अग्नि बीच में तड़पेर ज्यौदु छाती वज्र कठोर यो किन क्यों प्राणई उड़ी जान्न यो मेरू चेतन हुन किन यो के हेतु कष्ट दियो रोकता रोक्ता औषधी दीई हेरचाशाई करी लाथ्यौ टप टिपेर प्राण सब को लाद नरी आप तिमी कहा इस घड़ी तिम्रो निहोरा करें मेरो प्राण रुचे न किंतु क्यों यातना में परें कि खो पाप फलेर पूर्व जुनी को बैरी बने मृत्यु को के को पाप फलेर पूर्व दिन को यह खप्न मैले पर्यो यो संसार असह्य भार होऊ मुसारी अब कस्त डंड मलाई पर्च दि त्यो देउ मलाई सब मिथ्या हो जगते जगत भो मिथ्या नमा कि नी स्वप्न हु जे ढिलाई मो पल्टन खोज्छ रात अबयो बिहान देखा पर्यटन बासे को कुकुरा उठेर सुनियो धारा बेथा को खुल्यो चिंता को भरमार मार भार साई तड़पी मछु यो तो घोर विपत्म मलाई को प्रारब्ध थे भोग्दु भो भो यो अपमान को दह भो धिकार यो जीवन कस्ो तो निष्ठुर भुक्तम अले भो पाप मेरे कुन सक्षस जे जी यातना अज त थप के भो मलाई यहाँ तेर बंधन पर दिन बुझीस् अस्तित्व तेरो कहाँ आनंदी सुख रूप निर्मल मो आलोक को यो घर यो नई पारख ज्ञान को उदय जा के को डरा छाती चूर्ण भैर जान्न क्यों बज्र पर्दापनी हत्या यो न रुचाऊने कस्तो बाबा दुश्मनी डस्न निष्ठुर समझना ता हटी दे बिरसों मसारा कुरा जम्म विस्मृत नहीं न हो पे हु आ, आ चला त्यो छोरा